श्री श्री चैतन्य चैतावली धनी तीर्थ राम को दान और वेश्याओं का उद्धार रे कंदर्पकर को को किल कोल ही कलरवि किम तम विथा जल्पसी मुग्धे स्निग्ध विदग्ध मुग्ध मधुर लोलही कटाक्षल चेतच्चुंबित चंद चूड़ चरण ओ कामदेव धनुष की टंकारों से तू अपने हाथों को क्यों कष्ट दे रहा है अरी कोयल तू भी अपने कोमल कलनादों से क्यों व्यर्थ कोलाहल मचा रही है ऐ भोली भाली रमणी तुम्हारे इन स्नेह युक्त चतुर्मोहन मधुर एवं चंचल कटाक्षों से भी अब कुछ नहीं हो सकता मेरे चित्त ने तो चंद्रचूड़ के चरणों का ध्यान रूपी अमृत पान कर लिया है जिसने प्रेमासव का पान कर लिया है जो उसकी मस्ती में संसार के सभी पदार्थों को भूला हुआ है उसके सामने ये संसार के सभी सुंदर सुखद और चमकीले पदार्थ तुच्छ हैं वह उन पदार्थों की ओर दृष्टि तक नहीं डालता जिनके लिए विषयी मनुष्य अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर रहते हैं जिस हृदय में कामारी के भी पूजनीय प्रभु निवास करते हैं उस हृदय में काम के लिए स्थान कहाँ क्या रवि और रजनी एक स्थान पर रह सकते हैं दीपक लेकर यदि आप अंधकार को खोजने चलें तो उसका पता कहीं मिल सकता है इसीलिए कहा है जहाँ काम है वहाँ राम नहीं और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं जो जाड़े से ठुठरा हो उसके सम्मुख उसकी इच्छा के विरुद्ध भी धधकती हुई अग्नि पहुँच जाए तो उद्योग न करने पर भी उसका जाड़ा छूट जाएगा सांभर की झील में कंकड़ी पत्थर हड्डी जो भी वस्तु गिर जाएगी वह नमक बन जाएगी प्रेमी से चाहे प्रेम से संबंध करो या ईर्ष्या द्वेश से कल्याण आपका अवश्य ही होगा भूल से भी लोहा पारस से छुआ दिया जाए तो उसके सुवर्ण होने में कोई संदेह नहीं महाप्रभु जब दक्षिण के समस्त तीर्थों में भ्रमण करते करते श्रीरंगम आ रहे थे तब रास्ते में अक्षयवट नामक तीर्थ में ठहरे रास्ते में महाप्रभु का जीवन निर्वाह भिक्षा पर ही होता था किसी दिन भिक्षा मिल जाती थी किसी दिन नहीं भी मिलती थी कृष्णदास भट्टाचार्य प्रभु को भिक्षा बनाकर खिलाते थे एक दिन भिक्षा का कहीं संयोग ही ना लगा तीर्थ में उपोषण का भी विधान है अतः उस दिन महाप्रभु ने कुछ भी नहीं लिया एक निर्जन स्थान में शिवजी के समीप वे कीर्तनानंद में मग्न हुए कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षमाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पा इस महामंत्र को जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे रास्ते के श्रम के रास्ते के श्रम से उनके श्रीमुख पर कुछ श्रमजन्य थकावट के चिन्ह प्रतीत होते थे उनके समस्त अंगों से एक प्रकार का तेज सा निकल रहा था वे प्रेमानंद में मग्न हुए उच्च स्वर से नाम संकीर्तन में मग्न थे इतने में ही तीर्थ नाम का एक बहुत बड़ा धनी वहां सहसा आ पहुंचा। उसे अपने धन का गर्व था जीवावस्था ने उसे कर्तव्य शून्य बना दिया था यौवन के मध में वह अपने धर्म को तिलांजलि दे चुका था खाना पीना और मौज उड़ाना यही उसने अपने जीवन का ध्येय बना रखा था सुंदर से सुंदर भोज्य पदार्थों को खाना और मनोरम से मनोरम ललनाओं के साथ समय बिताना यही उसने जीवन का चरम सुख समझ लिया था उसके साथ दो अत्यंत सुंदरी वेश्याएं थीं उनमें से एक का नाम सत्याबाई और दूसरी का नाम लक्ष्मीबाई था उनके साथ हास परियास करते करते वह शिवालय के समीप आ पहुँचा वहाँ उसने अपने कांति से दिशाओं को आलोकित करते हुए प्रेमावतार श्री चैतन्य को देखा सुवर्ण के समान शरीर का रंग था कमल के समान विकसित मुखार बिंद पर हटा चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाली दो बड़ी बड़ी आँखें थी उसकी समझ में ही नहीं आया कि इतनी अतुलनीय रूप राशि से युक्त यह पुरुष जहाँ जंगल में अकेला एक कपड़ा ओढ़े क्यों पड़ा है अपने संदेह को मिटाने के लिए उसने धीरे से कहा कौन है किंतु महाप्रभु तो अपने कीर्तनानंद में मग्न थे उन्हें किसी का क्या पता वे पूर्ववत जोरों से कीर्तन करते रहे उसकी उत्सुकता और भी बढ़ी उसने सबके जरा जोर से कहा उसने अब के जरा जोर से कहा आप कौन हैं और यहाँ एकांत में क्यों पड़े हैं कृपा में चैतन्य ने अब के उसकी बात का उत्तर दिया भाई हम त्यागी सन्यासी हैं अपने प्यारे की तलाश में घर से निकले हैं एकांत ही हमारा आश्रय है वैराग्य ही हमारा बंधु है संकीर्तन ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है इसीलिए हम यहाँ एकांत में पड़े अपने प्यारे के नामों का उच्चारण कर रहे हैं इतना कहकर महाप्रभु फिर पूर्ववत कीर्तन करने लगे इस उत्तर को पाकर तीर्थ राम को संतुष्ट हो जाना चाहिए था और महाप्रभु को छोड़कर वेश्याओं के साथ अन्यत्र चले जाना चाहिए था किंतु उसका तो प्रभु के द्वारा उद्धार होना था उसके मन में ईर्ष्या का अंकुर उत्पन्न हुआ वह सोचने लगा यह भी कोई अजीब आदमी है विधाता ने इसे इतना सौंदर्य दिया है चढ़ती जवानी है किसी उच्च कुल का प्रतीत होता है फिर भी ऐसे वैराग्य की बातें कर रहा है मालूम होता है इसे सत्यबाई और लक्ष्मीबाई के समान रूप लावण्युक्त कोई ललना नहीं मिली है यदि एक बार भी इसने ऐसी अनुपम सुंदरी के दर्शन किए होते तो यह संन्यास और वैराग्य सभी को भूल जाता इन बातों को सोचते सोचते वह अपनी दोनों संगनियों से बोला मालूम होता है इसने अभी संसार का सुख नहीं भोगा है तभी यह ऐसी बढ़ बढ़कर बातें करता है एक साथ ही दोनों जल्दी से बोल उठी अजय चलो भी किसकी बातें करने लगे ये सब कामदेव के दंडित व्यक्ति हैं जहां इन्होंने ललनाओं के रूप की निंदा की वही कामदेव ने खप पर हाथ में देकर इन्हें द्वार द्वार का भिखारी बना दिया तिरछ ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं इसके चेहरे में आकर्षण है कोई वैराग्यवान साधु मालूम पड़ता है इस पर उसकी बात का प्रतिवाद करते हुई लक्ष्मीबाई बोली हाँ बिना मिले के तो सभी त्यागी वैरागी हैं खाने को ना मिला तो कह दिया एकादसी व्रत है नारि मुयी गृह संपत्ति नासी मुड़ मुढ़ाही हो ही संन्यासी मुझ जैसी कोई इनके पल्ले पड़ जाए तब हम देखें कि कैसे त्यागी बने रहते हैं तीर्थ ने उन दोनों को उत्तेजना देते हुए कहा अच्छा देखे तुम्हारी बात यदि इसे अपने चंगुल में फंसा लो तो जो चाहो वह इनाम तुम्हें दें उन दोनों को अपने रूप लावण्य का गर्व था वे मत्त सिंघनी की भांति महाप्रभु की ओर चली तीर्थ पास ही छिपकर उनकी सब बातों को देखता रहा महाप्रभु एक करवट से लेटे हुए श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे गोविंद और कृष्णदास कुछ दूरी पर थे वे वे सय वहाँ जाकर बैठ गईं और अपने हाव भाव कटाक्षों से प्रभु की अनन्यता को भंग करने की चेष्टा करने लगीं किंतु प्रभु को पता भी नहीं कि कौन आया है वे अपने नशे में चूर थे उन्हें दीन दुनिया किसी का भी होश नहीं था उन्हें वहाँ बैठे जब बहुत देर हो गई तब लक्ष्मीबाई ने संपूर्ण साहस को इकट्ठा करके कहा साधु बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। पतित पावन प्रभु तो इसके लिए तैयार ही बैठे थे वे जल्दी से उठ बैठे उन पर कुना भरी विकार नाशनी दृष्टि डालकर बड़े ही मधुर स्वर से प्रेम के साथ बोले माताजी, इस दिन हीन संतान के लिए क्या आज्ञा है मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? उनकी दृष्टि में और इनके इन शब्दों में पता नहीं क्या जादू था वे दोनों अवाक रह गए। काटो तो बदन में लोहू नहीं उनकी वाणी बंद हो गई धैर्य छूट गया और पश्चाताप की अग्नि ने उनके हृदय में एक प्रकार की ज्वाला पैदा कर दी वे आत्मग्लानी से अभिभूत होकर जल्दी से वहां से उठ खड़ी हुई तिरसराम इन बातों को सुन रहा था प्रभु के संकीर्तन के श्रवण मात्र से ही उसका धैर्य टूट गया था अब रहा सहा धैर्य इस असंभव घटना ने तोड़ दिया परम सुंदरी दो युवती एकांत में जिससे प्रेमालाप करने की प्रार्थना करे और वह उन्हें माता कहकर संबोधन करे यह कोई मनुष्य नहीं इस पर है यह संसारी प्राणी का काम नहीं यह तो देवताओं के भी देवताओं का काम है यह सोचते सोचते वह महाप्रभु के पाद पद्मों में जाकर गिर पड़ा और बड़े ही जोर से चित्कार मारकर कहने लगा हा प्रभो मुझ पापी का भी उद्धार करो प्रभो मुझे अपने चरणों की शरण दो महाप्रभु ने उसे उठाकर छाती से लगाया और प्रेम में विह्वल होकर जोर जोर से नृत्य करते हुए संकीर्तन करने लगे वे अविरल भाव से प्रेमाश्रु विमोचन करते हुए नृत्य करने लगे भावावेश में उनके शरीर का वस्त्र जमीन पर गिर पड़ा इससे उनके दीप्यमान से अंगों से तेज की किरणें फूट फूट कर उस निरव स्थान को आलोकित करने लगी। वे वेश्याएँ भी इस अद्भुत चमत्कार को देखकर कर भावावेश में अपने को भूल गई और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगीं तीर्थ ने प्रभु के श्री चरणों को जोर से पकड़ लिया और बार बार चिल्ला चिल्ला वह कर कहने लगा प्रभो मुझ पापी का भी किसी प्रकार उद्धार हो सकेगा दया दयामय मेरे पापों का प्रायश्चित किस तरह हो सकता है पतित पावन प्रभु ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया और कहा तीर्थराम तुम पापी नहीं पुण्यात्मा हो तुम्हारे श्री अंग के स्पर्श में पावन हुआ तुम भाग्यवान हो प्रभु के कृपा पात्र हो अपने मन से ज्ञान ग्लानि निकाल दो करुणामय श्रीहरि सबका भला करते हैं जो उनकी शरण में पहुंच जाता है उसके पाप रहते ही नहीं रुई के ढेर में जैसे अग्नि पड़ने से भस्म हो जाती है उसी प्रकार वे भस्म हो जाते हैं महाप्रभु के इन आदेश में वाक्यों को सुनकर तिरछ को कुछ धैर्य हुआ उसने अपने को महाप्रभु के श्री चरणों में सर्वतोभाविन समर्पित कर दिया महाप्रभु ने उसे हरिनाम मंत्र का उपदेश दिया और वह भी तिलक कंठी धारण करके शुद्ध वैष्णव बन गया दोनों वेश्याओं ने भी अपने पापों का प्रायश्चित किया और वे निरंतर हरी नाम स्मरण करने लगी तेसराम की स्त्री का नाम कमल कुमारी देवी था अपने पति की ऐसी दशा देखकर उसे परमानंद हुआ वह सतीसाध भी पतिव्रता पत्नी अपने पति चरणों का अनुगमन करने वाली थी उसने अत्यंत ही दीन भाव से प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया और गदगद कण से प्रार्थना की प्रभो इस पापनी का भी उद्धार कीजिए मुझे भी अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए जिससे संसार सागर से मैं भी पति के चरणों का अनुगमन कर सकूँ महाप्रभु की आज्ञा से तीर्थ ने अपनी पत्नी को हरिनाम मंत्र का उपदेश दिया वह भी अपना सारा धन कंगालों को बांटकर कर के साथ हरिनाम संकीर्तन करने लगी महाप्रभु सात दिन तक बटेश्वर में ठहरे वहाँ रहकर वे धनीराम को उपदेश देते थे प्रभु ने उससे कहा बहुत ग्रंथों के माया जाल में मत पड़ना भगवान केवल विश्वास से ही प्राप्त हो सकते हैं संपूर्ण जगत के वैभव को तृण समान समझना और निरंतर भगवन नाम संकीर्तन में लगे रहना यही वेद शास्त्रों का क्षार है इस प्रकार तीर्थ और उन दो सुंदरी वेशाओं को प्रेमदान करके महाप्रभु श्री रंगम चले गए थे और श्रीरंगम में ही चतुर्मास किया जब वर्षा समाप्त हो गई तब प्रभु ने श्रीरंगम से आगे चलने का विचार किया